सारे गामा कारवा मिनी भक्ति जय श्री कृष्ण नमस्कार दोस्तों जिस तरह कहा जाता है कि नेकी कर और कुएं में डाल उसी तरह से कर्म का ज्ञान कहता है कि कर्म कर और उसे भगवान को सौंप दे गीता के चौथे अध्याय में कृष्ण ज्ञान कर्म और सन्यास योग के बारे में बताएंगे और मैं शैलेंद्र भारती इसको सीधे आसान और समझ में आने वाली भाषा में आपको सुनाने जा रहा हूं आइए सुनते हैं भगवत गीता का अध्याय चार जिसे ज्ञान कर्म सन्यास योग के रूप में जाना जाता है श्री भगवानुवाच इम विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम्यय विवस्वान्नवे मनुरीक्षा कवे ब्रवीत श्री भगवान बोले मैंने इस कभी खत्म न होने वाले योग को सूर्य से कहा था सूर्य ने ये जानकारी अपने पुत्र वैस्वत मनु को दी और मनु ने अपने पुत्र राजा एक इक्श्वाकू से कहा श्री कृष्ण कौन थे दोस्तों कृष्ण एक योगी थे सृष्टि के आदि और अंत बिगिनिंग और एंड सब कुछ वो जानते थे वो हर समय मौजूद थे और वो हमेशा ही मौजूद भी रहेंगे योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग जिसका कभी नाश नहीं हो सकता आखिर कहा से आया इस योग का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण उसी की जानकारी दे रहे हैं एवं परंपरा प्राप्त इमर्षयो विदु सका नेह महता योगो नष्टः पर हे पर अर्जुन परंपरा चलती रही और कई राजर्षियों को इसकी जानकारी हो गई लेकिन उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में गायब हो गया ज्ञान कहीं न कहीं से आता है और उसके बाद वो धीरे धीरे फैलना शुरू होता है यह ज्ञान कृष्ण से सूर्य और इस तरह से गीता के माध्यम से हम लोगों तक आया सैकड़ों हजारों सालों का सिलसिला है यह तो लेकिन बीच में ऐसा भी समय था जब यह ज्ञान योग पृथ्वी पर से गायब हो गया था ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से खत्म होने लगता है इसीलिए हम इस योग को गीता के सार को कृष्ण की बातों को आप तक ला रहे हैं एवायम योगह प्रोक्तह पुरातन भक्तो में सखा चेती रहस्यम घे तदुत्तम खजाने को खुले में नहीं रखा जाता उसी तरह से रहस्य भी खुल के सामने नहीं आता धीरे धीरे आता है कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है अर्जुन कृष्ण का भक्त भी है और मित्र भी इसीलिए कृष्ण उसे ये सदियों पुराना योग बता रहे हैं सिखा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वैसे तो यह गुप्त रखने की बात है लेकिन वो अपना सब कुछ अर्जुन को बता रहे हैं यहां पर गुप्त रखने से मतलब है कि इतने बड़े ज्ञान का सम्मान हो इसे सामान्य विद्या न समझा जाए अर्जुन उच अपरम भन्म परम जन्म विवस्वत कथ में जानी यादौ अर्जुन एकदम हमारे जैसा ही मानव है ह्यूमन हमारे जैसे ही सवाल उसके मन में भी आते हैं किसी भी बात को जादू की तरह मान लें कि सूर्य का जन्म तो असंख्य सालों पहले हुआ और कृष्ण यहां सामने खड़े हैं तो कब ये योग सूर्य को बताया गया और कैसे यही सवाल वो कृष्ण से कर रहे हैं आपका जन्म तो अरवाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना अर्थात कल्प के आदि में ही हो चुका था तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से योग कहा था यहां पर अर्जुन कृष्ण पर शक नहीं कर रहा वो समझना चाहता है कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ श्री भगवानुवाच बहूनि में व्यतीता जन्मानितव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी नित्थ परंत पर दोस्तों भक्त नहीं जानता लेकिन भगवान सब जानता है साधक मतलब कि साधना करने वाला ये नहीं जानता लेकिन महापुरुष सब कुछ जानता है जो आंखों से दिखता है वो तो सब जान सकते हैं इसमें विशेष क्या हुआ स्पेशल क्या है जो अव्यक्त है यानी अनएक्सप्लेन्ड है उसे सिर्फ ज्ञानी और महापुरुष ही जानते हैं श्री भगवान बोले हे परंतप अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं यही कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन उनको साधारण जन्म लेने वाला हमारे जैसे शरीर वाला ना समझे दोस्तों ये बात हमारे लिए भी आवश्यक है कि कृष्ण को हम कैसे और क्या समझें अजोपि सन् व्यत्मा भूता नामीश्वरो कृष्ण अपने रूप अपने अस्तित्व को समझाते हुए कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं यानी मेरा कभी जन्म नहीं हुआ मैं अविनाशी हूं अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है तो जिसे अर्जुन देख रहा था वो क्या था क्योंकि वो तो कभी जन्मे ही नहीं तो कृष्ण की एग्जिस्टेंस क्या थी वो थी कृष्ण की योग माया अपनी माया से कृष्ण ने खुद को ही प्रकट किया था मनुष्यों में वो मनुष्यों जैसे आए थे ताकि हम सब के बीच हमारे जैसे जीवन जी सकें धर्म से ग्लार्भवति भारत अभ्युत्थनम धर्मस् तदात्म सृजम्य हे भारत जब जब धर्म की हानि होती है अधर्म बढ़ जाता है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं और इस दुनिया के सामने प्रकट होता हूं हर काल में धर्म का नाश होता है यानी कि अधर्म करप्शन पाप बढ़ने लगता है तब किसी न किसी की जरूरत पड़ती है दोस्तों जो आए और सब कुछ ठीक करे जब जब धर्म खतरे में आता है तब तब कृष्ण अपना एक रूप रचते हैं और हमारे बीच में प्रस्तुत होते हैं प्रकट होते हैं और इसी प्रकट होने को ही अवतार कहते हैं हर युग में आपको एक अवतार की कहानी मिलेगी जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म लेता है परित्राणा साधु नाम विनाशा च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हर युग में कृष्ण अवतार लेते हैं लेकिन क्या है यह धर्म की स्थापना कृष्ण कहते हैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं साधु का उद्धार यानी भला और पापियों को खत्म करना ही धर्म की रक्षा करना है आपको लगता होगा दोस्तों कि आज की इस दुनिया में बिना बेईमानी के जीना संभव ही नहीं क्योंकि हर कोई तो पाप करने पर उतारू है सच्चाई की राह छोड़ के गलत काम करना ही अधर्म है और कृष्ण अधर्म को खत्म करते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वे तत्वत हम पुनर्जन्म नैति माति सोर्जुन कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म अलौकिक है यानी इस लोक का नहीं जैसे हम सबका जन्म होता है वैसे कृष्ण का जन्म नहीं हुआ जो ये बात समझ लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता बल्कि वो सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होता है मनुष्य के जन्म का एक तरीका है हम वो ही समझ सकते हैं लेकिन कृष्ण उनका जन्म और अलौकिक होता है डिवाइन और इस दुनिया से अलग इसीलिए उनके अस्तित्व को आसानी से नहीं समझा जा सकता लेकिन जो भी कोई इस बात को समझ जाता है वो भी जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल सीधा कृष्ण को ही प्राप्त होता है ज्ञान की बात है तो आसानी से कैसे समझ में आएगी दोस्तों और अगर समझ आ गई तो फिर किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहेगी वीते राग भय क्रोधा मनमया मापाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावता जिनमें मोह गुस्सा और डर खत्म हो चुका है जो कृष्ण से प्रेम करते हैं जो कृष्ण के भक्त हैं उनके कहे ज्ञान पर सच्चे मन से चलते हैं वो कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं जिन्होंने अपने अंदर के मोह गुस्से या डर जैसे भावों को खत्म कर दिया है यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लिए हैं और खुद को जो कृष्ण को सौंप चुके हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी है उन्हें मोक्ष मिल चुका है इस दुनिया में रहकर उस दुनिया की बात आप समझेंगे कैसे दोस्तों अगर उसकी माया समझनी है तो पहले अपनी फीलिंग्स और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करिए ये यहां प्रपद्यन्ते भजा्य हम मम वर्तमानु वर्तंते मनुष्या पाथ हे अर्जुन जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही बताए रास्ते पर चलते हैं दोस्तों कृष्ण यहां पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं जो उनको भजते हैं कृष्ण वापस से उनको उसी प्रकार भजते हैं कहने का अर्थ है कि जो कृष्ण के स्वरूप को उनके ज्ञान को और उनकी कही बातों को अच्छे से समझ जाता है वो एक तरह से कृष्ण में मिल जाता है यहां भजने से मतलब पूजा पाठ या आरती मत समझ लीजिएगा दोस्तों सच्चे अर्थों में भगवान को भजने का मतलब है उसकी कही बातों पे चलना कांक्ष कर्मणाम सिद्धिम यजंत देवता प्रम ही मानुषेलो सिद्धिर भवति कर्मजा कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए होता है वो देवताओं का पूजन किया करते हैं क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं सच्चे मन से सिर्फ कर्म करना कर्म करते हुए फल की ही नहीं देवता और ईश्वर को भी याद रखना ऐसे करने पर फल जल्दी मिलता है कर्म किया है तो फल तो आएगा ही चाहे अच्छा या बुरा लेकिन अगर कर्म करते हुए मन में भगवान है तो फल अवश्य अच्छा और जल्द आएगा चातुर्वर्ण्यम मैयाेष्टम गुणकर्म विभागश तारिमा विध्य कर्ता रहा कृष्ण हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई जो हम भूल चुके हैं उसके बारे में बता रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान जिसे हम जात या जाति कहते हैं वो आपके गुण और कर्म पर निर्भर करती है दोस्तों जन्म पर नहीं हो सकता है कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ हो आपके माता और पिता अच्छे इंसान हो लेकिन अगर आप धूर्त हैं झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा ना, कभी नहीं नमाम कर्माणि न नमे कर्म फले इति यो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते कर्म करना है लेकिन उसमें बंधना नहीं ये कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों इसलिए जरा ध्यान दे के सुनिएगा कर्म को पूरी लगन से अपना कर्तव्य समझ के आपको करना है लेकिन उसमें बंध कर उसके फल के लिए परेशान नहीं होना है आपने परीक्षा दी या किसी चुनौती का सामना किया अब उसके रिजल्ट का आपको इंतजार है और आप सोच रहे हैं कि ना जाने क्या होगा हे भगवान अच्छा कर देना यह गलत है सच्चे मन से कर्म करिए और आगे बढ़ते रहिए भगवान से यह मत कहिए कि वह सब अच्छा करें आप अपना कर्म अच्छा करिए उसके बाद उस पर छोड़ दीजिए भगवान को अच्छा फल देने के लिए कभी मत कहिए उससे कुछ नहीं होगा एवं ज्ञावा कृतम कर्म पूर्वरपी मु क्षुभि कुम पूर्व पूर्वतरम कृत कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि बीते समय में जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ था उन्होंने इसी तरीके का इस्तेमाल किया था और इस समय में अगर अर्जुन तुझे भी मोक्ष की इच्छा है तो तुझे भी इसी तरीके से चलना पड़ेगा कृष्ण पूर्वजों के तरीके को समझाते हुए अर्जुन से कह रहे हैं दोस्तों कि उससे पहले भी कितने ही लोग निष्काम कर्म को समझ ईश्वर को प्राप्त हुए थे उसी तरह से अर्जुन को भी इस बने बनाए तरीके पे चल ईश्वर को पाना चाहिए दुनिया कितनी भी बदल जाए दुनिया के नियम नहीं बदलते जैसे जन्म और मृत्यु अटल है उसी तरह से मेहनत करने पर अच्छा फल मिलेगा यह भी अटल है केम कर्म केम कवयप्यत्रोहिता तत्ते कर्म प्रवक्षा यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे से शुभात कन्फ्यूजन की स्थिति को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा आखिर कर्म होता क्या है कुछ भी करने को क्या कर्म कहते हैं हर समय हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं परंतु कृष्ण कर्म और अकर्म का भेद खोलेंगे और समझाएंगे कि कैसे इसको समझकर आप कर्म योग में लग सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं कर्मणो ह्यपिबोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणोग कर्म क्या है यह समझना चाहिए और अकर्म क्या है यह भी समझना चाहिए और साथ में विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए क्योंकि कर्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है तीन शब्दों में कहा है कृष्ण ने कर्म अकर्म और विकर्म यानी कुछ करना कुछ न करना और कुछ विशेष करना यह बातें सुनकर दोस्तों आपको फिलॉसॉफी लगेगी सत्संग के ज्ञान की तरह लगेगा लेकिन अगर आप इन बातों को समझ जाएं, तो यकीन मानिए हमारी प्रैक्टिकल दुनिया में आपका जीना एकदम आसान हो जाएगा और यही वजह है कि कृष्ण कर्म अकर्म और विकर्म को समझाना चाहते हैं कर्मण्य कर्म यह पशेद कर्मणिच कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्ययुक्त संयुक्तः कर्म जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो और लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है और ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला है कर्म में अकर्म देखने का मतलब क्या हुआ यानी जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उस पर घमंड नहीं करता कि करने वाला वो खुद है वो कर्म में अकर्म को देख रहा है कर्म को कर्तव्य मान के कर रहा है लेकिन दुनिया जहान में या खुद अपने आप से उसका डंका नहीं पीटना चाहिए दोस्तों उसे ये नहीं करना चाहिए कि मैंने ये कर दिया या वो कर दिया अपना काम करना है उसके फल के बारे में नहीं सोचना है और अपने अगले काम अगले कर्तव्य में लग जाना है यही है कर्म में अकर्म को देखना यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निद्ध कर्माण तमाहु पंडितं बुध कृष्ण कर्म को आगे समझाते हुए कहते हैं जिसके शास्त्रों द्वारा ठीक बताए गए कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके सारे कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं दोस्तों सीधी भाषा में इसे यूं समझिए कि कर्म करना है और उसे भूल जाना है लेकिन कौन सा कर्म शास्त्र संम्मत जी हां शास्त्र संम्मत जिस कर्म को शास्त्र ठीक बताए शास्त्र कौन से कर्म को ठीक बताएंगे जिसमें धर्म का पालन है जिसमें आपके कर्तव्य आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है किसी भी काम को अपने स्वार्थ के चलते आप अच्छा या बुरा कह सकते हैं लेकिन सही कर्म वही है जो शास्त्र सम्मत है त्यक्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्र कर्मण्यभि प्रवृत्त न करोति सः जो पुरुष अपने सारे कर्मों और उनके फल में आसक्ति को छोड़ करके इस दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं और परमात्मा में नित्य तृप्त है वह कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता जो इंसान काम करते हुए उसके फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता वो ही सबसे आगे जाता है उसी की उन्नति होती है इतनी उन्नति इतनी प्रोग्रेस कि अगर वो चाहे तो भगवान को भी पा सकता है कर्म करते हुए उसके फल रिजल्ट में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए बस इतनी सी सीधी सी बात है दोस्तों मत सोचिए कि आगे क्या होगा बस अभी में रहिए और अपना काम करिए निराशीत चित्तात्मा त्य सर्वपरिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुरोति किलबिषम इस श्लोक में श्री कृष्ण योगी की डेवलप्ड अवस्था के बारे में बता रहे हैं जिसने अपना अंतकरण यानी मन और इंद्रियों के साथ में शरीर को जीत लिया है जिसने अपने मन और इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया है ऐसे पुरुष को आशा रहित पुरुष कहा जाता है आपका मन अंतकरण आप में कल्पनाएं जगाता है आशाएं जगाता है तब आप उसके काबू में होते हैं जो आपका मन कहता है आप वही करते हैं और आप अपनी आशाओं के वश में होते हैं लेकिन जो अपने मन पर विजय पा लेता है वो सिर्फ शरीर संबंधी कर्म करता है वो कर्म करता है पर नहीं भी करता यद्रचालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर सम सिद्धाव सिद्धौ कृत निबध्य जिसको बिना मांगे जो मिले वो उसी में संतुष्ट रहे और जिसे दूसरों से जलन नहीं होती जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूट चुका है ऐसा सिद्धि और असिद्धि में बराबर रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता कर्म योगी की डेफिनेशन को समझाते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि योगी को जो भी बिना इच्छा के मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहता है जो किसी से जलन नहीं रखता कि उसके पास मेरे से ज्यादा पैसा या शोहरत या नाम है जो हार या जीत सुख और दुख इन सब में एक जैसा महसूस करता है वही असली कर्म योगी है गुक्त्य वस्थित चेतस यज्ञ कर्म समग्रम प्रविलीय कर्मयोगी अपनी इच्छाओं पे विजय पा अपने लगाव को खत्म करता है उसे अपनी देह पर भी घमंड नहीं रहता कि मैं इतना ताकतवर या सुंदर हूं वो अपने मन में ममता या मोह को नहीं आने देता ऐसे योगियों के मन में सिर्फ परमात्मा का ज्ञान होता है उसी ज्ञान पे चलते हुए ये अपना कर्म यज्ञ की तरह करते हैं और इतना कठोर नियंत्रण होने की वजह से ही ये लोग मोक्ष को समझ उसको प्राप्त करते हैं ऐसा करना आसान नहीं होता दोस्तों लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये असंभव है यही बात कृष्ण बता रहे हैं कि कई लोग इस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं कर्म योगी बन चुके हैं ब्रह्मापणम ब्रह्महविर् हवि ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कृष्ण कहते हैं जिसे यज्ञ में चढ़ाया जाए वो ब्रह्म है और हवन करने के लिए जो द्रव्य इस्तेमाल में लाया जाए वो भी ब्रह्म है साथ में जो हवन की अग्नि में आहुति दी जाए वो भी ब्रह्म है ऐसे हवन को करने वाला योगी जो फल पाता है वो भी ब्रह्म है ब्रह्म से यह मतलब है सबसे बड़ा सत्य चारों तरफ जो दुनिया आप देखते हैं ना दोस्तों ये इसी सच का एक रूप है अपनी हर रोज की जिंदगी में ऐसी गूढ़ बातें कई बार मुश्किल लगती हैं ऐसा लगता है कि किसके लिए किसके पास टाइम है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इससे सच बदल जाता है कृष्ण की इन बातों से ब्रह्म को समझने की कोशिश तो करिए दोस्तों दैव में वापरे यज्ञम योगि न ब्रह्माव परे यज्ञम यज्ञ नोपजुहती कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मान यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं देवता का अर्थ है जिन भगवान के रूपों की हम पूजा करते हैं यही यज्ञ का एक रूप होता है जो हमारे जैसे लोगों के लिए है जो पहुंचे हुए कर्म योगी होते हैं वो यज्ञ में अपना सब कुछ ब्रह्म को सौंपते हैं उनका हर अनुष्ठान ब्रह्म के लिए होता है चाहे आप राम कृष्ण शिव या दुर्गा या आपने किसी अभिष्ट को याद करके यज्ञ करें या ब्रह्म को सबसे बड़ा सच मान के कर्म करें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों बस ये ध्यान रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप के बस काम में लग जाते हैं श्रोत्रादीन इंद्रियान्े संयमाग्निशु जुहुवती शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाशु जुहुवती आग में कुछ भी डालो वो जल के भस्म हो जाता है संयम को भी कृष्ण एक अग्नि बता रहे हैं जो योगी होते हैं वो अपने संयम की आग में अपनी इंद्रियों को डालते हैं और उन इंद्रियों को यानी अपनी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं जला देते हैं परंतु जो योगी नहीं होते नादान होते हैं वो ठीक इसका उल्टा करते हैं वह अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं किसी ने कुछ कहा जिससे आपको गुस्सा आ गया या किसी को देख आपके मन में जलन हुई कि उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे वगैरह वगैरह बस इसी तरह की बातों में नादान लोग खुद को जला डालते हैं सर्वाण इंद्रिय करमाणी आत्मसंयम योगाग्नऊुहवती ज्ञान दीपिते अपनी इंद्रियों को अंतकरण को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में लाते हैं जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उस समय उनका ज्ञान ही उन्हें बताता है कि उनके जीवन का लक्ष्य ये नहीं कुछ और है आप खुद सोचिए हर काम के दो पहलू होते हैं उसे करते हुए आपको पता होता है कि क्या सही तरीका और क्या गलत तब आप कौन सा रास्ता चुनते हैं यह ज्ञान ही तो है जो आपको सही रास्ता चुनने के लिए कहता है कृष्ण हमें गीता के माध्यम से यही ज्ञान दे रहे हैं द्रव्यज्ञस्तपो यग्णा, योग यथा परे स्वाध्याय ज्ञान यत हर किसी का युद्ध अलग है इसलिए हर किसी का यज्ञ और हर किसी का कर्म भी यज्ञ है यही बात कृष्ण इस श्लोक के द्वारा हमें बता रहे हैं कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करते हैं कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ाता है कोई तपस्या कर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है और कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है दोस्तों अपना युद्ध पहचानिए और अपना कर्म चुनिए अपाने जुहवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम पाराण अपता हाण प्राणेशदो यज्ञ क्षपित कल माह इस श्लोक में कृष्ण प्राणायाम से जुड़े आयाम बता रहे हैं जरा ध्यान दे के सुनिएगा दोस्तों कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं वैसे ही अन्य योगी जन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 सांस को छोड़ना कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है उसकी अलग अलग अवस्था होती है बहुत से योगी अपनी सांसों के आने जाने पर पूरा कंट्रोल रखते हैं परंतु हम में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाते हमारी सांसें तो मजबूरी में चलती हैं क्योंकि नहीं चली तो हम मर जाएंगे लेकिन योगियों के साथ ऐसा नहीं होता प्राणायाम से हम अपने पर संयम करने में सफल होते हैं और यही बात कृष्ण हमें बता रहे हैं यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यातन नोकोस्त्य यज्ञ कुम यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए कृष्ण कहते हैं हे hey, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे कृष्ण अमृत बता रहे हैं और यह अमृत सीधे भगवान तक ले जाता है दोस्तों यज्ञ को आप कर्म भी समझ सकते हैं कर्म करने के बाद जो भी उसका फल हो उसे भगवान का आशीर्वाद समझ उसमें संतुष्ट होकर अपने अगले कर्म में लग जाना चाहिए एवं बहुविधा वितता ब्रह्मणों मुखे कर्म जान विधिता एवं ज्ञावा विमोक्ष से कृष्ण आगे कहते हैं कितने ही तरह के यज्ञ वेद की वाणी में बताए गए हैं उन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान इस प्रकार इन यज्ञों का मूल तत्व इनकी रियलिटी जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा कितने ही यज्ञ वेदों में बताए गए हैं और कई यज्ञों के बारे में श्री कृष्ण ने भी बताया जैसे अपने पर संयम रख इंद्रियों को वश में करना यज्ञ में देवताओं को अर्पण करना सांसों को नियम में रख प्राणायाम करना ये सारे यज्ञ ही तो हैं ये यज्ञ अगर हम सच्चे मन से करेंगे तो इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए निकल सकते हैं श्रेयान्द्रव्यमयाद्य ज्ञाज्ञान यज्ञ परंत सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंत अर्जुन आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ से अच्छा ज्ञान यज्ञ होता है एक यज्ञ तो वो होता है जिसमें हवन में आप देवताओं का आवाहन कर उन्हें अलग अलग द्रव्य जैसे घी इत्यादि चढ़ाते हैं और एक दूसरा यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ जिसमें आप अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं अपनी सांसों को नियंत्रण में रखते हैं अकर्म करते लेकिन उसके फल में इच्छा नहीं रखते ये सारे ज्ञान यज्ञ हैं और ये द्रव्य यज्ञों से कहीं अच्छे हैं इसीलिए ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है हमें उनसे जोड़ता है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्य ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शिन अर्जुन तो खुद भगवान के सामने था लेकिन हम सब तो नहीं है दोस्तों अगर ये ज्ञान हमें समझ नहीं आ रहा तो हम तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाके इस ज्ञान को या ब्रह्म को समझने की कोशिश कर सकते हैं अगर ज्ञान हमें जरूरी ही नहीं लगेगा तो हम बस अपनी जिंदगी को बिना कुछ जाने जीते ही चले जाएंगे कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको कुछ बता रहे हैं ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे यज्ञात्वान पुनर्मोह एवं य पांडव ये न भूतान्य शेषेण हम सब अपना काम करते हैं कमाते हैं हमारा परिवार बढ़ता है हम बूढ़े होते हैं और इस तरह से ये चक्कर निरंतर चलता रहता है क्यों करते हैं हम ऐसा क्या जरूरत है ऐसा करने की क्यों आए हैं इस दुनिया में हम अज्ञानियों को इसके उत्तर की जरूरत नहीं पड़ती आपके आसपास कितने लोग ये सवाल करते हैं ज्यादा नहीं लेकिन जिसमें थोड़ा सा भी ज्ञान है ना वो ये जानना चाहता है और यही जानने के लिए हमें तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझने की कोशिश करनी चाहिए तभी तो तभी तो हम मुंह से छूटेंगे और भगवान की इस दुनिया को समझने की कोशिश भी करेंगे सी पापे्य पापकृत सर्व ज्ञाप्लव वृजिनम संतरष्यसी यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा दोस्तों इसका मतलब ये मत लगाइएगा कि पहले पाप करिए फिर ज्ञान हासिल करिए और बच जाइए यहाँ कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप इस भ्रम में डाउट में मत रहिएगा कि हम बहुत बड़े पापी हैं हमने तो कभी यज्ञ या भगवान को अच्छे से याद नहीं किया तो ज्ञान हासिल हम कभी कर ही नहीं सकते हर कोई कर सकता है जिसमें इच्छा है ज्ञान को हासिल करने की वो हर कोई कर सकता है भगवान की असलियत जानने की वो ज्ञान पे सवार होकर बाकियों से कहीं आगे भी निकल सकता है तो देर किस बात की दोस्तों आइए प्रारंभ करें यथान से समिधोनि भस्म सात्कुरु ते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म कुरुते तथा हे अर्जुन जैसे जलती हुई आग में ईंधन जलकर खत्म हो जाता है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि हमारे सारे कर्मों को भस्मय कर देती है ईंधन को जब आप आग में डालते हैं तो ईंधन बचता नहीं सब आग बन जाता है उसी तरह से जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है जब आप ज्ञानी बन जाते हैं तो आपके कर्म भी खत्म हो जाते हैं यहां पर दोस्तों कर्मों के खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देते हैं इसका मतलब है कि आप कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं कर्म करते हैं उसे कर्तव्य मानकर ना कि उसके फल के लिए यही तो ज्ञान है जिसे हम सबको जानना चाहिए न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्य तत्स्वय योग संसिध ज्ञान हर किसी को शुद्ध कर देता है कितने ही समय से कई लोगों ने कर्म योग के द्वारा ऐसे ज्ञान को हासिल किया है अगर मन में इच्छा न हो तो आप काम नहीं करते उसी तरह से अगर किसी के मन में ज्ञान को समझने की उसे जानने की जिज्ञासा नहीं है तो उसे ज्ञान कैसे मिलेगा मन में ज्ञान के प्रति सवाल पैदा करके कर्म योग से ज्ञान हासिल किया जा सकता है ऐसा कृष्ण कह रहे हैं जिसका मन साफ है ज्ञान की इच्छा है और जो निष्काम कर्म करने के लिए तैयार है वो ज्ञान हासिल कर सकता है श्रद्धावान् श्रद्धावान्भते ज्ञान तत्पर संयते परिणाम इंद्रियों को जीतने वाले मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना देरी के उसी समय ही उसे भगवान की परम शांति मिलती है जब आप एग्जाम परीक्षा देने जाते हैं और अगर आपको सारे जवाब मालूम हैं, तो परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं होती दोस्तों उसी तरह से जो इंद्रियों के वश में करने की कोशिश कर रहा है जिसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है उसको इस दुनिया की सच्चाई समझने में या ज्ञान हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगता सही लगन और सही तरीके से आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अग्निश्च्र श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यथि लोकोस्ते न परो न सुखम संशयात्म न जो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता जिसमें श्रद्धा नहीं जिसके मन में शक है ऐसा मनुष्य खत्म हो जाता है ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह दुनिया है न वो दुनिया और न ही सुख जिसमें न सोचने समझने की शक्ति है जिसमें न ईश्वर के लिए या इस दुनिया के सच के लिए श्रद्धा है तो उसके जीवन का कोई मोल ही नहीं ऐसे अज्ञानी बेवकूफ के लिए किसी दुनिया में आराम नहीं और उसे सुख कभी नहीं मिलता दोस्तों बिना कुछ किए कुछ भी हासिल नहीं होता और साथ में अगर कुछ करने की कुछ जानने की इच्छा नहीं तो इस इंसान के होने में और ना होने में कोई फर्क नहीं योग संजिन संशय आत्मवंतम न कर्माणी निबधनती हे धनंजय जिसने कर्म योग के तरीके से अपने सारे कर्मों को भगवान को चढ़ा दिया है और जिसने विवेक के द्वारा अपने सारे शक खत्म कर दिए हैं ऐसे मन को वश में किए हुए पुरुष को कर्म नहीं बांधते कर्म योगी वो होता है जो अपना कर्म करता है और उसे भगवान को सौंप देता है जो अपने हर काम को बिना घमंड के करता है अर्थात उस पर घमंड नहीं करता जो अपनी समझ से अपने मन में से शक दूर करता है अगर शक में रहेंगे ना दोस्तों तो कभी कोई फैसला नहीं कर पाएंगे और जो अपने मन पर विजय हासिल कर लेता है उसे भगवान का ज्ञान जानने से कोई नहीं रोक सकता तस्मा ज्ञान समूत हृतस्थम ज्ञासीना चित्व संशय योगम अतिष्ठोतिष्ठ भारत हे भरतवंशी अर्जुन इसलिए तू हृदय में स्थित सज्ञान से होने वाले अपने शक को विवेक रूपी तलवार से काटकर कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा कृष्ण आवाहन करते हैं अर्जुन को और कह रहे हैं कि अपने अज्ञान को अपने मन में पैदा हो रहे शक को कर्म योग से दूर कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा हमें भी दोस्तों हमें भी अगर कभी मन में कोई शक या चिंता सताए तो बस कर्म योग को ध्यान में रखकर काम में लग जाना चाहिए ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि अंजाम क्या होगा काम करके उसे भगवान को सौंप देना चाहिए बस तो दोस्तों ये गीता का चौथा अध्याय था ज्ञान और कर्म के संबंध को श्री कृष्ण ने हमारे सामने रखा अब मिलेंगे पांचवें अध्याय में हम और आप और श्री कृष्ण की गीता आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेन्द्र भारती को जय श्री कृष्ण